मुष्मिक ज्वर दर्शति आमुष्मिक्वर वर्णन कर आमुषिक्वर पुण्यपापद चिंता दुखमाक भवे प्रथमाध्या चिंता नैन पाप पुण्यपापद चिंता पुण्य अर्प इन दो विषय चिंता रूपी दुख स्वर्ग में भी सताता है, दोनों यहां पर भी छोड़ते नहीं पिंड कहीं यह बात प्रथम अध्याय में प्रकार से वर्णन कर चुका हूँ और यह भी बता चुका हूं वहां पर इस आत्मा जो आत्मज्ञानी है हो गया है उसको एनम मन एनम ब्रह्म ज्ञानी नादशा चिंता न तपे न पुण्य पर ज्ञानी को पुण्य और पाप का स्पर्श भी नहीं होता न तपे तथमाध्या और ऐसे आमुषिक दुख का भी अभाव है यह बात प्रथमाध्याय ने इन पांच में जो पहला उस वर्णन योगानंद प्रकरण में वर्णन कर चुके ज्ञानी ना आरब्य क्रम विषय चिंता मूत ठीक है ज्ञानी को प्रारब्ध कर्म विषय को पुण्य पाप चिंता सताता नहीं है ये जानता है साधन भजन हो रहा है हमारा कर्म सब ठीक ठाक है इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं है लेकिन आगामी कर्म विषय चिंता आगामी जो कर्म है तद चिंता तो होगी वो कैसा होगा पता नहीं क्या क्या होगा मालूम नहीं पुण्य हो सकता है पाप भी हो सकते हैं फिर फंस है इस कर्म में इत्याशं तब कहते नहीं नहीं वो विकास रह गया तद यथा पुष्करण इत्यादि श्रो ज्ञानी ने आगामी कर्म संबंधी निराकरण तद विषया चिंता ना ज्ञानी के लिए आगामी कर्म का संबंध ही नहीं रह जाता है क्योंकि कर्म कहाँ होता है शरीर मन बुद्धि अहंगार में और यही आपका नहीं रह गया ज्ञानी का अब उसे आगामी कर्म कहां से रह गया ज्ञानोत्तर काल में उस शरीर मन बुद्धि कर्म उसका अपना कर्म है नहीं ज्ञान पूर्व काल में जितना हुआ वो संचित वो तो नष्ट होगा ज्ञान से क्रियामाण भी ज्ञान से नष्ट हो गया जो इस जन्म में किया हुआ है ज्ञान ज्ञान जिस क्षण पैदा हुआ उसे पूर्व इस जन्म में जो किया हुआ कर्म भी संचित के साथ साथ नष्ट हो जाएगा प्राण शरीर के भोग के नष्ट हो जाएगा और तार जो शरीर चल रहा है उस काल में होने वाला जो आगामी कर्म है उसका इसके साथ कोई तो संबंधी नहीं रहता है अब किस कर्म की चिंता होगी उसको न आगामी का है न प्रारब्ध का है न संचित का है किसी की भी चिंता नहीं और कैसा है इसे लेकर दिया पुष्कर पर्णवत पुष्कर पलाश के समान है कमल के पत्र के समान पद पत्र में वाम भाषा यथा पुष्करपर्णे अस्मिन् अपामस्लेशनं तथा वेदना बुधे यथा पुष्करपर्णे जैसा कमल के पत्ते के में अस्मिन् पुष्कर पुष्करपर्णे पर, अपामस्लेशनं जल का किसी प्रकार का संबंध नहीं होता तथा वेदना करने ज्ञान ऊर्जम जो आगामी कर्मणः अश्लेषण बुध है इस ज्ञानी में उस आगामी कर्मों के साथ किसी प्रकार कोई संबंध नहीं होता असंित कर्म हो तो भस्म हो जाता उधर तो रहता ही नहीं कैसे तक यथाई काग्नौ प्रदुये प्रदूए तास्य सर्वे पाप तदूयते सर्वे पमान घास देष होता है जैसे तीन परतों के अंदर सीख होता है ये से अनेक अनेकों चीजें बनाई जाती है उसके ऊपर में चोटी में फूल लगता है फूल में रुई हो जाता है और रुई इतनी हल्की होती हवा लोड़, लोड़ देता है भसम कितनी देर लगता है उसको करने क्षण भर में भस्म हो जाता है जैसे ईशी का का तूल अग्नि में भस्मने में क्षण देर नहीं लगता उसी प्रकार से ज्ञान बराबर दे अनंत संचित कर्म भी व्यापक क्यों न हो सारे के सारे ईशी का तूल के समान नष्ट हो जाएंगे तो पाप से तात्पर्य पुण्य भी संचित सकल पुण्य पाप सारे नष्ट हो जाते हैं ते संचित कर्म श्रुतव स्तंभक चिंता ज्ञा नशिकृणतूल वह निदा क्षण तथा दग्धमेदनाशिकातृणतूल से इशिका नामक घास के जो तूल है रुई है वो जिस पर सुवनी के द्वारा क्षण क्षण मात्र नष्ट हो जाता जलकर राख हो जाता है ठीक उसी प्रकार तथा संचित कर्म अने इस विद्वान के बुध बुद का बुधस्य संचित कर्म वेदनाथ दग्धम भवदी ब्रह्म ज्ञान से भस्मीभूत हो जाता है कहते इसमें क्या प्रमाण है कहते जो परिषद प्रमाण है नहीं तो तो गीता भी भी प्रमाण प्रमाण है, है। श्रुति आधार पर बोला ही के के दोनों के लिए। वो था तय था पुष्कर चार चौदह तीन दोनों छाद के, के मंत्र थे स्मृति भी देता भगवत वाक्य प्रमाण है यह भगवान का जो गीता वाक्य है वो बता रहे चार सैतीस यथे धान समिग्धो अग्नि अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भस्म कुरुते तथा तो जिस प्रकार से ये धानसी भस्म सात कुरुते जैसे सारे ईंधन ये लकड़ी वगैरह है धानसी लकड़िया ईंधन वो कैसे हो जाते हैं वो समिद्ध अग्नि जो समिद्ध अग्नि है बहुत तेज़ से जलता अग्नि क्या करता है कुछ भी नहीं रह जाता है। भस्म शब्द सात्य भस्म सात वो प्रत्यय कर गए लेतेज्य लेमात्र छोड़े बिना सबको खत्म करना हे अर्जुन तदगत ज्ञान रूपी जो अग्नि है सकल कर्म रूपी जो ईंधन था जो अगले जन्मों को लाभ देने वाला वह सारे को बसुसा था यशादो भाव बुद्धि नीबध्य अठारवा अध्याय सतर्वा श्लोक गीता का यदाकृदो भाव जिसके अंदर अहंकार की भावना ही नहीं है बुद्धि यश न लिप्त है और जिसकी बुद्धि किसी विषय के साथ लिप्त नहीं होता वह व्यक्ति सारे लोगों का हनन भी कर डाले हा? तो भी न निबदते ईमान लोकां से ईमान लो नहंती नंती न निबते वह इस लोगों का न हनन कर सकता न उस बंधन को प्राप्त हो सकता वर्ते इसी अर्थ में कौशिक की ब्राह्मण परिषद में भी मंत्र विषय क्या न मातृवधे न पितिवधे ना, ना, ना, ना, ना चक्रुशो वाइदी न मातृवधेरा मातृव से पितृव से चोरी से भ्रूण हत्या पाप से अन्य किसी भी पाप के वजह से उसके चेहरे पे कोई ऐसा असमी कृतज्ञ नहीं के चेहरे ज्ञानी की चरित का घटता नहीं है मुखा नीलम वक्रुषा च नक्रुष् चन एक पदम चन एक पद वह नीलम ने कांति मुखा नीलमी मुखा नीलमने कांति। माता पित्रोदास्थे भ्रोणत्यादीदृशन न मुक्ति नाशय पाप मुख काश्य मुख क्रांति को भी नष्ट नहीं कर सकते ऐसे पाप किसी मुक्ति को क्या नाश करेंगे जो मुक्ति पाप प्राप्त कर चुका है व्यक्ति उस मुक्ति का नाश हो गया किन पापों से ही यदि प्रार यदि भी होता है स्थिति के लिए ऐसे बात कही जाती है ब्रह्मज्ञानी कभी किसी का हत्या करने नहीं जाएगा न माता का वध करेगा माँ का वध करेगा उसका कभी नहीं तो माँ का क्या वध करेगा ब्रह्म ज्ञानी का और ब्रह्म को भी माँ होता है क्या ब्रह्म का ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना बहन है ना चोरी करेगा ब्रह्म क्या चोरी करेगा जो व्यापक है वो तो किसका क्या चोरी करता है उसी में सब कल्पित है चोरी क्या करेगा तो इसलिए एक स्थिति के लिए कहा दिया जाता है कहने का तात्पर्य होता है कि महान से महान कोई भी इस तरह का ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी के जो जिस शरीर में अगर ब्रह्म प्राप्त हो तो शरीर की प्राप्त करने के साथ शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार कोई अशास्त्री कर्म हो भी जाए वह अशास्त्री कर्म उसे न पित वधे ना माता पितृवधा चोरी द्रूण हत्या अन्य दीदृशम अन्य इसी प्रकार के महान से महान पापों को भी गिन लेना कोई भी मुक्तिम वह पाप पापम मुक्तिम इतना ही नहीं मुख्य है है कुछ हो भी तो भी जाए तो उसके लिए उसे कर्तृत्व रहेगा तब ना हो रही इतना बड़ा आदमी होकर मेरे जैसे गलती हो गई ऐसे कौन सोचेगा जो अज्ञानी होगा वही ना सोचेगा अज्ञान सोचेगा मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ संसार में मेरे से गलती हो गई है अपने आप को पश्चाताप करेगा अधिकार करेगा ये सब अज्ञानियों का ही काम है अज्ञानी अपने दूसरे अज्ञानियों के पीछे से महान समझ गया है महान अज्ञानी समझ रहा <laughs> है इतना ही बाकी से सामान्य अज्ञानी और महान अज्ञानी है ब्रह्म ज्ञानी होगा तो वही सोचेगा ही नहीं क्यों सर मान बुद्धि अहंकार कुछ है नहीं वो क्या सोचेगा मेरे से गलती हुई वो वो कुछ हो नहीं जब संसारी नहीं पैदा हुआ तो घटना क्या हो रही है गलत क्या हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है बुरा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है उसके दृष्टिकोण में कुछ भी नहीं दृष्टिकोण से, से जिंदा उसके से से उसके संस्कार संसार का है शरीर में उस संस्कार गर्भ जो व्यवहार होना है होते रहेगा उससे उसका कोई लेन देन तो है नहीं इसलिए स्तर से वर्णन किया उक्त चतुर्थ विधि विधि मध्य द्वितीय प्रकार उपचार प्रकार से दूसरा जो था कौन अब वो कथन करने जा रहे हैं दूसरा कौन है काम आप दूसरा काम आपने सर्व काम आपरीता सर्वान्मा आप अभवदित भाव के समान दुखा भाव व उसी प्रकार अस्य ब्रह्म ज्ञानी को सर्व काम आपकी रीता सर्व कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है ऐसा श्रुतियों ने कहा है सर्वान काम आप उसने सारी कामना को प्राप्त करके अमृत हो गया ऐसा वर्णन है ये रीता श्रुत्य विशेष असुन अर्थ में एस, कौन सा मंत्री उत्तरार्धन है इत्रेय सूर्य वाक्यम अर्थता का वाक्य एवं शब्द नहीं लिया हुआ शब्द सा अर्थापा और चांद स्त्री ज्ञान भी शरीर चांदो श्रुति वाक्यम का हसता हुआ खाता हुआ खेलता हुआ रमन करता हुआ स्त्री भी चाहे स्त्रियों के साथ बड़े बड़े वाहनों के द्वारा ज्ञानियों के साथ या याज्ञानियों के साथ अपने बराबर वयो वालों के साथ शायद ऐसा भी कर रहा होगा लेकिन शरीर न स्मरण उपजनात्मक ये जो शरीर है उसको क्या दर्शन का नाम उपजनम मैने इस ब्रह्म के लिए उपाधि के रूप में पैदा हुआ ऐसा दिखता है जो शरीर का ना उपजन शरीर अत इस शरीर को ब्रह्म ज्ञानी क्या है स्मरण भी नहीं कर रहा है न स्मरण खेल को सब कुछ हो रहा है जब न स्मित प्राण कर्मणा जीव एक कहते हैं जब जक्षम मृतिम प्राप्त ख्याता पीता हुआ खेलता हुआ स्त्री आदि के साथ अन्यों के साथ प्रति प्रेम को प्राप्त करता हुआ भी शरीरम न स्मरित प्राण शरीर का स्मरण भी नहीं करता या जीवात्मा क्यों फिर कैसे जिंदा रह जाता है शरीर कर्मणा जीव ए दमुम अपने प्राण काम की वजह से यह ये जो शरीर है जिंदा रहता है शरीर को जीवित रखता हुआ वह चल सरकारी हो रहा है लेकिन फिर भी इसके साथ शरीर के साथ, शरी के साथ का तक नहीं है ये शरीर मेरा है ये भी नहीं शरीर है, ये भी नहीं, मेरा तो बात है, है, है, शरीर भी है, ये भी उसको रहता है। क्या का वृत्ति चल, चल रहा है मैं ना मरा न अहंकार मनोबुद्धि चित्ता होकर निश्चय ही निरंतर रहता है नहीं इसको अब इसी विषय में तैतृश्रुति का भी को अर्थ तत्प करते हैं सर्वान्सो नान्य वजन्म कर्म भी वर्तनते श्रोत्रिये भोगा युगप्रम वर्जिता वर्तंत्र श्रोत्रिए भोगा श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ में सारे भोग प्राप्त होते रहे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ये क्रम, भर क्रम तो ये भी प्राप्त हो सकता अपेक्षा तो ही नहीं उन चीजों जन्म कर्म भी अन्य मन अज्ञानी के समान जन्म कर्म के साथ इसका संबंध नहीं होता फिर भी सर्वान कामान सह आप सकल कामनाएं एक साथ युगपत्व से प्राप्त हो जाते रही है क्रम रहित करके प्राप्त हो जाते हैं ननु कर्म बल भोगांगी कार्य जन्म भी प्रसिद्धित है सारे कर्मफल मिल रहे बोल रहे हो तो सारी कामनाएं ऐसे प्राप्त हो रही है जो सारे काम भोग करेगा फिर जन्म तो जरूर मिलेगा भोगी को पुनर्जन्म तो मिलेगा ना जमा भोगी फिर नहीं सारी कामनाएं प्राप्त हो रहे सारी काम को भोग करेगा तो फिर तो महाभोगी है उसको जन्म जरूर होना चाहिए जन्म प्रसिद्ध इत्या संज्ञान के समान अज्ञानी के समान इसको जन्म कर्म इत्यादि के साथ कोई संबंध नहीं ज्ञानी संचित कर्मणाम जन्म नास्तिक ज्ञान के द्वारा संचित कर्म नष्ट हो गए हैं अब अगले शरीर के योग्य कोई प्रार्थ बन बनना है तो फिर संचित में से कुछ बनता है ना प्रारब्ध अब संचित ही नहीं रह गया उसमें से कुछ अलग होकर के प्रारब्ध बन जाए आगे के लिए हो नहीं सकता अतएव जन्म ही नहीं होता अब आप इधान तैतृ संक्षिप्त तैतृय और में जो आनंद भी मानस आया है उसको संक्षेप वर्णन करने जा रहे हैं युवा च विद्यावाइन्यो पेदृथ्वी वित्तपूर्ण प्राणय ष्यकैर्भोगपन्न भूमिपह यमान ब्रह्मतमश्नुते एक मानसान भी प्राप्त शत मानसान भी प्राप्त शत देवानी प्राप्त शत प्रजापति आनंदी प्राप्त सर्वानंद प्राप्त क्योंकि वह ब्रह्मानंद बल्कि उस ब्रह्मान जो उसको प्राप्त उसमें से एकादू ये सारी चीजें हैं जो सबको मिल रहा है सिद्ध करना चाहते अत सर्व काम प्राप्त तो सर्व काम प्राप्त है तो कृत कृत हो गया प्राप्त प्राप्त अब दो चीज है नाव काम आपने पर भी कृतिकृत होती सकल कृतिकृत्यता नहीं होगी सकल काम प्राप्त हो जाए अब कुछ कृत्य नहीं रह गया एक भी काम न बाकी रह गया तो उसके लिए फिर कृत्य बाकी रह गया प्राप्त करना है ना ये तो कृति बाकी रहेगी उसके लगा रहना पड़ेगा कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। लगे रो, लगे रो, लगे लगे रहो रहो और क्या हैं लोग पागल सब हुए कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा तिगड़ लगाते रहते नेटवर्क बनाए रखते हो रहा है <laughs> कहा कोई गुड्ढा बना हुआ है ज्यादा देखो भाई वहाँ चलो <laughs> उनका चेहरा बनो उनकी सेवा करो उनका चेहरा बनो और काम हो जाएगा लगे रखते हैं नेटवर्क बनाए रखते हैं इसीलिए एक तो सीधे हमारे पास आके बोला महाराज आप हमको शिश बनाएंगे मैंने काम हम तो किसको शिश बनाते नहीं है अरे फिर आसन किसको लिखेंगे आप बोल <laughs> हमको सुनकर कैसा होता पहला वर्णन करने वो मनुष्य कैसा है जवान जवान होता वो रूपी नहीं है रूपी है सुंदर है कहानी के लिए नहीं वास्तु में रूपी छोड़ रूपवान है किंतु विद्या नहीं हो तो बेकार है रूप भी बेकार है ना वो कथ विद्यावान भी इसीलिए विद्यावान है रूपये युवा है, है किंतु रोगी है तो व्यर्थ है निरोगी किंतु बहुत कमजोर दिल वाला घबराहट हर चीज का डरपोक दर, है तो फैला गया पुत्र कुमार जैसे नहीं, नहीं दृढ़ वाला बहुत दृढ़ वाला डरपोक नहीं कमजोर दिल वाला नहीं है। अकेला है तो क्या पायदा सैन्यों बड़ी सेना से युक्त है वो। सर्व पृथ्वी सकल प्रकार के धनों से युक्त, सकल प्रकार के धनों से पूर्ण सारी पृथ्वी का राजा है वो पालन करता हुआ सर्वैर मानसिक जो जो मनुष्य के द्वारा भोगने योग्य सगल पदार्थ उसके पास विद्यमान इसी वजह से जो रुत छाए कर ऑर्डर दे दिया जाएगा वो, तो आ जाएगा क्या जरूरत सर्वैर मानुष्य गई हो गई संपन्न संपन्न तृप्त भूमि पर कहानी का मतलब ऐसा राजा भूमि पवने भूमि का पान करने वाला भूमि पर राजा जो की तृप्त अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं कोई चीज की भी जरूरत नहीं सब कुछ प्राप्त है कुछ करना और रहा नहीं आनंदम बात में थी ऐसा राजा याद्रस आनंद का अनुभव कर रहा होगा तम अस्मृत ब्रह्मविच्छ, उस आनंद को ब्रह्मविद भी अनुभव करता है सार्वभौम श्रोत्र विषय प्राप्ति साम्य भाव मानने सामिता अरे ब्रह्मज्ञानी तो है भिक्षु के भिक संसु मांग रहा है भिक्षा मांगते घूम रहा है कहां ये कहां हो सारा पृथ्वी का राजा उसको सारा भोग सामग्री प्राप्त है इस प्राप्त कमंडल लिए घूम रहा है अभी दोनों है को अपने बराबर कर दिया ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी कमंडलधारी को कमंडलेश्वर है बेचारा कमंडलेश्वर नहीं कमंडलेश्वर है क्या कमंडलों के लिए चल रहा बेचारा आओ, उसको कह रहे तो सारा प्रजा राजा महान है ऐसे कैसे हो सकता है? जो राया। था जो पहला पे को देगा, है। तो जब हमारे, हमारा कोई सम्मान नहीं कोई बात नहीं कोई राम राम नहीं कुछ नहीं क्या बात पूछा तो उन्होंने पूछा आप कौन है हम तो राजा है अरे हम राजा उनका भी शहशाह है भी के, के भी शाँ शाँ है। और हम है। हमें जो प्राप्त है, वो तो तुम कंगाल घूम रहे हो पानी के चक्कर में हमें सब कुछ प्राप्त यहाँ से ब्रह्मलोक तक सारा सुख हमें और तुम जो है एक एक राज्य को अपनाने के लिए क्या लड़ा है झगड़ा करे पा रहे क्या बात होगा इनके पास फिर पूछा फिर उसको उनको गीता का ज्ञान दिया उन्होंने महान ग्रंथ है जब यहाँ से लौट रहा था रास्ते में मर गया वो जा ही प्रदेश में लेकिन उसने क्या किया एक हाथ में गीता एक हाथ खाली वो दिखाया मैं संसार में खाली हाथ आया था जा रहा हूँ तो अपने साथ गीता लेके जा रहा हूँ और क्या उसने जब हाथ में ना पकड़ के मरते उसने कहा मेरे को ऐसे ही गार्ड गाड़ो क्योंकि अपने धर्म के ये जीत थे ना वो तो गार्डने ऐसे ही दे एक आदमी हाँ और दोनों पेटी से बाहर होना चाहिए हाँ। एक हाँ गीता सार्वभौम और एक हाँ से रहे। ऐसे ही श्रोत बड़े बड़े दोनों का विषय प्राप्ति साम्य भाव विषय प्राप्ति में कोई सादृश्यता ही नहीं है कथम आनंद साम्य फिर दोनों समान आनंद को कैसे भोग सकते हैं निरपेक्ष दोनों में विषय विषय की निरपेक्षता समान राजा को निरपेक्षापेक्षा नहीं रहा सारा पृथ्वी का राजा हो गया, सारा दौन है कहीं कोई गड़बड़ी नहीं कुछ नहीं सब कुछ पर्याप्त है तो उसको रहेगी निरपेक्ष सर्वनिरपेक्ष बैठने पर यादश तृप्ति से आनंद अनुभूति होती है आनंद तो ब्रह्म ज्ञानी को भी है किंतु उसको भी किसी की अपेक्षा उसको सब कुछ प्राप्त होने से निरपेक्ष हुआ अंतर क्या सर्वभोगता हुआ तो भी निरपेक्ष हो गए किस आधार पर ज्ञान के आधार पर अंतर है उसने अपने बाहुबल पर अपने विद्या बल पर, पर ज्ञान अनेक बलों पर इस्तेमाल करता हुआ पृथ्वी का मालिक बन करके सारा वस्तु को प्राप्त करता हुआ निरपेक्ष हो गया तब तृप्त हुआ समझाएंगे अंदर देखो मृत्यु दाम तृप्तिर समाकाम तक त्वरिया विवेकता देखो दे मर्त्य भोगे दाम मर्त्योग मैने मनुष्यों के प्राप्ति जो विषय भोग के में दोनों को किसी प्रकार की और कामना अपेक्षा नहीं रह गई दो और और राजा सर्व इन दोनों के अंदर मर्त्य भोग के विषय में काम नाश अतः तृप्ति समान इसीलिए दोनों में तृप्ति समान हो गई भोग इच्छा का अभाव को लेकर के दोनों में तृप्ति समान भोग इच्छा का भाव क्यों हुई दोनों में बराबर उसका कारण अलग अलग है भोग इच्छा का भाव ज्ञानी में विवेक की वजह से है और भोग इच्छा का भाव राजा में भोग प्राप्त होने से है नहीं करें। भोगात निष्कामता एकस्य। एक सार्वभमस्य एक सार्वभौम के अंदर जो निष्कामता आया है वो भोग करने से सब मिल गया सब भोग कर लिया अब क्या रह गया अति निष्काम हो गया और दूसरा परस्य फरजयापी फर्ज मने आपी, निष्कामता। कैसे विवेक था विवेक की उसके लिए क्या था? सारा जगत मिथ्या अब किसी कामना करेगा वो? सब जगत को स्वाप मिथ्या कर लिया अब उसके अंदर किस प्रकार की कामना हो? तो साप्र पदार्थों तो को प्राप्त करने की कामना नहीं होती है यह जगत के पदार्थ प्राप्त करने की कामना ही नहीं रह गई अब निष्कामता विवेक के आधार पर श्रोत्र के अंदर आ गया निष्काम से निरूपित तृप्ति तो इसीलिए सार्वभम में और श्रोत्र में समान विवेकता इतिम विरोधी विवेक से ही ज्ञानी को जो है निष्कामता जग जाता है अंदर में सारे का विषयों की कामना समाप्त हो जाती है ये जो है आजकल इसका मतलब तो कोई विवेक ही नहीं है। विवेक से निष्कामता होना अब ये करें जो भी पढ़ लिख लेदांत उन सब कामना भरी पड़ी है यह काम आनेक अनेक का रोम रोम में है अनंत कामना है और ठिकाने ही नहीं वो काम एक पूरा होता है तीसरे का अपना करे जाता। जगते जाता धीरे पता लगता है ना तो पता नहीं लगता है तो सुनते दूर हम तो सबके पास रहे ना शंकराचार्य के साथ रहा मा आचार्य महामंडल खाड़े उनके साथ रहा साधारण मंडल चरण के साथ रहा विरक्त मंडली में रहा विरक्त उनका हाल देखा <laughs> वहां भी रख चुका फ्कड़ों के बीच में रहा साधु से लेकर सरक्त साधु साथ ले कर सरक साथ तक देती है सब जगह देखता हूँ उनके अंदर कुछ मुझकामना भी ये पाना है वो पाना है। ये करना बात। अभी कर्तव्य में बाकी है और अहंकार के ठिकाना नहीं बड़ा आश्चर्य इसीलिए बहुत बात समझ में आती है उनको भी इसलिए नहीं सोचना कभी ना कभी, कभी तो समझ में आता है कि हमारे अंदर कोई कामना है कोई अहंकार है ये पहले नहीं सोच में आते जोश में रहता है ना पहले नहीं जब थोड़ा ढीला ढाला हो जाए शरीर थोड़ी सी तब लेकिन तब तो तक तुम तो बेकार रहोगे ना जिंदगी तो खराब हो गई समाप्त हो चुका अब क्या काटेगा अब तो कुछ कर ही नहीं पाता उस समय विवेक भी नहीं हो पाता है चिंतन भी नहीं हो पाता है बहुत मुश्किल होता है विवेक नहीं होता ना अंदर से आपको अपनी कामना पता रहे कामना मिथ्या है इसको नहीं करना चाहिए कहां होता लगा हुआ है कामना नहीं करना चाहिए मुझे ये कामना का विषय काम्य पदार्थ मिथ्या है या अनित है अरे मेरे को इसको प्राप्त कोई लाभ नहीं मेरा लक्ष्य मोक्ष था वो तो मैं भूल ही गया और कहा इसका पीछे पड़ रहा हो ये विवेक जगता नहीं ना पिछले साल गुरु जो आते है किस उद्देश्य से आप आश्रम में आए मैं भजन करूंगा ईश्वर का दर्शन करूंगा परमात्मा का दर्शन करूंगा या ब्रह्म ज्ञानी होगा मुक्त होगा ऐसे कुछ उत्कृष्ट आकांक्षा को लेकर आप आए और यहाँ आने के बाद कोठारी बनूंगा अरे कहा तो चला और आपको कोठारी हटाया जाए तो जाते हो क्यों वो भूल क्यों गए रो संकल्प करो जिस उद्देश्य आप आए स्मरण करो तो ये समस्या नहीं होगी ये जो अधिकार की लड़ाई चलता है खत्म हो जाए ठीक है किसी को बना दिया हमको हटा दे कोई बात नहीं हमें और भजन करने को मौका मिल गया तो कचरा पान कोठारी बनाया उसे हटा जाए तो खुश होना चाहिए आदमी को लफड़े से तो बच गया अब करना तो पड़ता है तो कर्तव्य है सेवा दिए हैं कोठारी तो कर रहे हैं लेकिन उसको करने में आपके भजन में तो विघ्न तो हे वो ये अंतर्गण शुद्धि का साधन है ऐसा मानकर भी होता अहंकार नहीं होते कोठारी बनेगा लेकिन समय गया वो सब भूल जाते भजन सारा कोठारी बनेगा अहंकार आ जाता और उस पर छुड़ाव करोने तो लगते विरोध करने लगते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं बदनाम करेंगे दुनिया पर बात है मैं वही समझा लूंगा आप लोगों के सबसे बारी समस्या आश्रम में आने के बाद यही होता है आता है तो ठीक है कुछ दिन तक याद भी रहता है फिर बाद में घर में जितना भजन करता था उतना भी नहीं करता है। उतना भी नहीं करता ये आश्रम स्थिति आश्रम में देखने को मिलती साधुओं में इससे अच्छा घर में भजन करते थे ज्ञान भजन होता था। है यहाँ कर पड़ गए कोटा ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया उसने कैसे आश्रम वो हो रहा ये हो रहा है लपड़ा सपड़ाई ये रहते बड़े आश्रम में तो पूछो ही मारे छोटे आश्रम में भी हो जाता बड़े तो पता नहीं क्या-क्या होता है। इतना बड़ा ही इसलिए कहते है यहाँ पर विवेक से होता है निष्कामता, यह तो तक देखने बड़ा कठिन होता है तो कैसे होता है वो समझाओ थोड़े श्रोत वेद शास्त्री भोग दोषां अवेक्ष राजा भ्र तो था बिर उदाहरत श्रोतृत्व तो श्रोत्र होने के नाते वेद और शास्त्र वेद शास्त्रों के द्वारा भोग को तो दोषों को देखता है अध भोग की कामना नहीं करता है निष्काम को प्राप्त हो गया इस बात को तो हम कहते ऐसी बात नहीं है राजा बृहदत्त नामक व्यक्ति हुआ तो मैत्राही शाखा वेद का बृहदर नामक राजा शाखा का वर्णन आया है उन्हें सब दोषों का वर्णन किया गाथा भी उदाहरण उन दोषों को वर्णन किया विषय दोषाहरूपित विषयगत दोषों को किस शाखा के वेद के किस शाखा में किसके द्वारा निरूपण किया गया है इत्याशं नामक राजा के द्वारा शाखायां के नामक राजा ने क्या किया है मैत्राणी शाखा में सारे दोषों को गाथाओं के द्वारा कथन कर सिखाया है विवेक न काम अनुदय दृष्टान्त विवेकी को कामनाएं उदय नहीं होते हैं इस बात के लिए से समझाया जा रहा है देह दो चित्त दोशां। भोग्य दोषान ने कस सुनाते पाय से नो काम तदत की न सुना कुत्ते के द्वारा उल्टी किया हुआ खीर की कामना कौन करता है सुना <laughs> पायसे नो काम कभी कोई पुरुष काम है खीर है चलो कहीं नहीं मिलता था मिल गया ऐसा करके कुत्ते का उल्टी क्या भी होना जनभर में कभी नहीं मिला करेगा उसी प्रकार विवेक देह दोशान, चित्त विवेकोषान भोग अनेक शह दृष्टवा देह में दोष देखता है भोगे रोग भयम का नागेश दोष को देखता में दोष को देखता है अंदर क्रोध लोभ राग द्वेष, वगैरह वगैरह भरा पड़ा है वो स्टैंडा लिफ्ट कोई एंड ही नहीं, नहीं, <laughs> नहीं। चित्त दोष और भोग्य दोषण भोग्य में भी दोष भोग्य क्या है आपका है, बच्चे है मकान है घोड़ा गाड़ी कहीं खराब हो गए हाँ? गाड़ी का आनंद कितनी है हाँ? भोग्य दो शान इसको करते भोगान अनेक, अनेक सैकड़ों की संख्या में इनको देख करके विवेकिन विवेकी के अंदर कामना जगनी सत्य काम सार्वभौम सार्वम श्रोत्रसी आधिक महा बल्कि सार्वम राज को जो तृप्ति मिलती है ना उससे भी अनेक गुणाधिक तृप्ति श्रोत्र के पास होता है इसमें समझा रहे निष्काम के समय प्य राज्य साधन संचय दुखमासनाशात अंतर इतना है श्रद्धा किसी चीज का भय नाम चीज होता है। किसी ने उनका क्लेश नहीं कट नहीं कुछ नहीं। क्यों राजा को संचय करना पड़ता है सार्वभौम तो हो गया ना उसको मेंटेन करना पड़ेगा कोई एकाग्रह विद्रोह कर गलत होने लग जाए तो उसको दबाकर फिर अपने वश में देना पड़ेगा झंझट है ना समस्या तो होगी संचय करके उसको संग्रह करके उसको बनाए रखना पड़ता यह सबसे बड़ी समस्या है दुख है उसको और छाया क्षया हो होगा ही विनाशात अति भी ठीक है कोई ले पत्ते पर डलवा लेगा मस्ती में मस्त रहने वाले को क्या फर्क पड़ता है अब हम लोग को भी देखने में कितना सा जोड़ा हुआ है थाली बर्तन सब कुछ है में कैसे थे अब आप लोग कैसे है एक झूला टांगा चार पुस्तक हो पुछ में, चल देम <laughs> बना फिर देखो सारा जाता दुनिया भर का हो जाता लेकिन अंतर इतना है उसके साथ आ सकती नहीं अब भी कमउंड चल दे क्या रहे जैसे घर बार छोड़ा ये भी छोड़ जाए ये भी मकान है पढ़ा रहे जाए मरने पर भी ही छुट वैसे भी छोड़ के जा सकते हैं मर्जी अपनी है। अंतर इतना में सारी चीज दिख रही है लेकिन किसी चीज के साथ इनकी ममत्व तो नहीं आ सकती हवा आ सकते है। तो रहता है इतना चैतन्य जीवन का दृष्टांत है एक बार उन्होंने कर दिया था जोधपुर में या कहीं चक्र राजस्थान में बीकानेर में ट्रेन चढ़ के आ रहे थे ट्रेन में कुछ गड़बड़ी हो गई गया चेन की ट्रेन की बाहर बैठ गए महाराज जी उतर गए फसला फसला थे उस साइड जी उतरा लेकिन जब ट्रेन से चलाता और रास्ते में जब ट्रेन रुकने से पहले वो सेठ जी कुछ कुछ टिकट टप्पण कर दिए थे महात्मा ने महात्मा चल के आप महात्मा देवंगे और ऊपर नीचे इधर उधर दुनिया भर माल टाल के चल रहे क्या महात्मा है गृहस्थी से ज्यादा सामान लिए चल रहे हो क्योंकि चतुर्मा में गए थे लोगों ने दिए कपड़े सपड़े दुनिया यहाँ परला आसमान में जा रहे कला से वापस तो महात्मा को बांटो दुनिया पर गठरी उठे बांध के दिए थे अब उनको चीज को, को आ थी नहीं से क्या से थी है। आप सब ले जा रहे हो दुनिया बाद में जब गाड़ी रुकी तो बैठे वहां पर अब जब ट्रेन की सीटी बजी चलने के लिए आप बढ़िया सत्संग चल रहा है बड़ा बातचीत चल रही है परमात्मा का चिंतन हो रहा है राम जी के अवतार की लीलाओं की चर्चा हो रहा है बैठ ट्रेन जा रही तो फिर पकड़ लिया उसको गरें गरें मेरे सारे। इतना जोर चिल्लाने लगा फिर हमें ट्रेन रुक गई क्या हुआ इसी से पूछो एक गृहस्थी एक सुटकास का पीछे नहीं फिर रहा है और देखिए ना हमारा कितना माल है जाइए पुलिस रही।, रही है पड़ा का बर्तन सब थे भाग रहा तब गृह ने पैर पकड़ लिया तब समझ में महात्मा का मतलब क्या परमानेंट भक्त बाद उसकी परंपरा उसके बच्चे उसके बच्चे सब कैलाश के भक्त है अभी भी परंपरा हम लोग भी गए थे जो बताते थे हमारे दादाजी घटना हुई ये साधु चल चल और भारत तेरा आश्रम व शाखा है लोग दूसरे तो कैसे महात्मा है इतरे वृद्ध थे बटोरे जा रहे आश्रमों को कितने बनाए जा रहे और सब छोड़ छोड़ के कोई आश्रम नहीं कुछ कहाँ उनकी सकती थी तेरा आश्रम हो गए तेरा शाखाएं शाखाएंगी किसी कोई मतलब नहीं दूसरे को अध्यक्ष बना दे चल पहले तो अध्यक्ष भी नहीं बना था ऐसे ही चले गए थे भाई पकड़ पकड़ कर लाए कुछ तो बना तो ट्रस्ट का मामला दूसरे को अध्यक्ष बना दे तो संत के वैराग्य में ऐसा होता है ना इसलिए कहते कि यहाँ पर जो उनको फर्क क्या है कि इसके अंदर राजा के अंदर भय आता है कोई मेरे को मार ना गिरा दे मेरे जब दूसरा बैठ जाए गदी छीन ले हमेशा डर रहता है अति भी अनुवर्तते अत्यंत तो भय तो उसके हृदय में सदा रहता है किसके राजा के में अक्षरित्र पराप्त न उसको संग्रह करना है संग्रह का प्राप्त भी हो उसकी रक्षा करने की भी चिंता नहीं कोई मतलब नहीं रहता है केवल प्राप्त कर्तव्य होना है कर्तव्य हो रहा है चल रहा ठीक है नहीं होता है, तो निष्काम समय यद्यपि दोनों में निष्कामत समान है किंतु राज्य राजा के पास क्या समस्या है साधन संचय दुख कमाशिक साधन का संचय करते रहता है वो दुख उसके अंदर है और जुगाड़ और जुगाड़ करते रहना पड़ेगा उसको असंचित का रक्षा करने का भी चिंता रहती है और उनके नाश का विनाशात भाव विनाशात भविष्य में नाश होगा मालूम है उस गांव नाश का भी भय है भावीनाशा अति भी अनुवर्त सार्वभौमत्व साधन साध्यम पश्चात नाश भीतिश्च के सार्वभौमत्व जो उसको प्राप्त था जिसके जिसकी निष्काम हो रखा है वो साधन के अंदर साध्य है ना इसे निश्चित रूप ना क्या होगा बाद बाधना जरूर होगा जो साधन साध्य होगा वो ना। जो ज्ञान साध्य वो नाश नहीं होता जो साधन साध्य वो नाश ना। तन से भी किस दो उसके में दोनों ही नहीं है क्योंकि साधनों अच्छा को जुगाड़ कर भूख मिटाना है वो साधन साध्य है आपको राशन ला, राशन लाते रहना पड़ेगा ये तो नहीं एक बार लाए तो काम हो गया क्या नहीं फिर लाओ फिर लाओ फिर, ला, फिर हर महीना लाओ खाते ला रहो जिंदगी और लाते रहो खाते रहो जिंदर लाओ एंड नहीं इसका साधन साध्य वस्तु में ये समस्या है साधन को निरंतर बार बार बार, बार एक साथ जिंदगी भर के ला के रख नहीं सकते हजार कुंटल गेहूँ खट्टा कर सब सड़ जाएगा खाते खाते दो चार साल में ही बाकी क्या घुन मिले घुन खाओ केड़े ही मिलेंगे और क्या मिलेंगे उसमें जीवन भर के लिए हजार क्विंटल चाहे तो हजार एक साल खर स्टॉक नहीं रख सकते आप ये समस्या है ना इसलिए बार बार साधन संचय करने में अनेक प्रकार का जो जाना पड़ेगा रेट बढ़ रहा है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है बड़ा संचे। तो साधन संचय साध्य साधन साध्य जो तृप्ति होती है उसके लिए बार बार हमें साधन को संचय करना पड़ता है और संचितों का नाश भी तिष्ट नाश का भय भी रहता है ये दोनों प्रकार के जो समस्या है दोष है का अभाव श्रोत्र में है कि श्रोत्र को जो प्राप्त मुक्ति है वो साधनों के द्वारा साध्य नहीं है और उसका नाश भी नहीं होता नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ना आत्मा का नाश का भय भी नहीं रह गया उसको दोनों प्रकार का दोष रही थे ये अधिकता है सार्वभौम की अपेक्षा यथा तथा यही दुख के कारण से सभी की अपेक्षा से श्रोत ब्रह्मनिष्ठ में आ ब्रह्मा सबसे महान ब्रह्मज्ञानी हो जाता है क्यों उसके दोनों ही समस्या नहीं है सब में यही समस्या दोनों रहता है कि ब्रह्मा का पद भी कर्मजन्य है ऐसा कर्म किया है ना पिछले जन्मों में पिछले कल्प में।, में ब्रह्मा बना हुआ है वो पोस्ट पाने के लिए कर्म किया है ना उसने भी कर्मजन्य हो सारण साथ वो और दूसरा उसको पता है मेरी भी आयु सौ साल है भले ही वो शौसार उसकी अपनी सौ अलग है हमारे शौसाल नहीं है बहुत लंबा साल है उसका अभी तो पचास साल ही बीता है उसका फिफ्टी फर्स्ट चल रहा है अभी स्वर्ण जयंती ब्रह्मा जी का मनाया जा रहा है इक्का साल चल रहा हैार्थ है बोलते ना द्वितीय परार्थ का है ये द्वितीय परार्ध भी पहला चौदह कल्पो में से पद्मकल्प चल रहा है उसमें भी वही वस्तु मनुवंत है मंत्र मंत्र वरा कल चल रहा है संकल्प बोलते हैं ना संध्या वंदन तीसरे तो कि देखो कि ये जो है उसके अंदर भी भय रहता है लेकिन इस दोनों भय नहीं रहने दोनों दोष नहीं रह जाता है तद तो व्यावाद आधिक्य मित्र तो ये अधिकता किसमें श्रोत्री में, में। किसकी अपेक्षा राजा की अपेक्षा सार्व की अपेक्षा श्रोत्रीय आधिक्या इसके अलावा और भी कुछ अधिकता है श्रोत्रीय में क्या है वो नो भय श्रोत्र तद आनंदो अधिको गंधर्वान शी राज्यो ना विवेक बल्कि राजा को इतना भी एक पृथ्वी का एक मानस आनंद प्राप्त है वो वो सोचता है मेरे को गंधर्वान मिलना चाहिए इसी आगे गंधर्वानंद है ना वो कैसे मिलेगा वो चिंता में रहता है विवेकी को जिसका ब्रह्मांड प्राप्त हो चुका चुके तो गंधर्वान की जरूरत है कोई और आनंदों की जरूरत नहीं वो सर्वानंद है ना वो तीसरे कहते देखो वो दोनों भय श्रोत्र के अंदर नहीं है अतः अधिको उसका जो आनंद है अधिक होगा इतना ही नहीं अन्य एक और बात यह है अन्यतः अधिकमन है मानसां से अधिक इसके लिए एक और बात क्या राज्य गंधर्वानंद आशास्ती राजा के पेट में गंधर्वान को तो पाने की आशा बनी हुई है किनों लोगों की राजा बनने की आशा होती ना दूसरा के गंधर्वान इंद्रानंद है इंद्र का आनंद से ही ना बृहस्पति आनंद वहां वर्णन किया ना अनेक आनंद असन नाम देंगे भी सारा बनने के गंधर्वान से सृष्ट कौन है कर्मज देवदानंद आजादेवदा का आनंद आजान पितृदेवता का आनंद आनंद जाएगा, बृहस्पति का आनंद इंद्र का आनंद प्रजापति का आनंद करके लास्ट ब्रह्मा प्रजापति का आनंद है उसे और कोई आगे आनंद ये तर्तम्य का है उसे आगे क्या आया भी है तो भी वो अपना स्वरूप ब्रह्मा, उसको जिसने पा लिया उसके लिए क्या जाएगा राजा उसने पाया नहीं ना अभी परमानंद गो इसे उसको क्या रहता है उस समय केवल मानसानंद पाया है ना इसे उसके अंदर रहता है मुझे गंधर्वाल की प्राप्ति हो गई उसे अगले की इच्छा होगी जैसे प्रमोशन मिल जाए आज उसके अंदर अगला प्रमोशन कैसे मिलेगा अरे हम तो अस्टेंट मैनेजर हो गए अब मैनेजर कैसे बनेंगे मैनेजर हो जाएंगे तो सोचिएगा नहीं नहीं हम तो अभी जो है डिवीजन मैनेजर कैसे हो जाएंगे डिविजन मैनेजर हो फिर जनरल मैनेजर कैसे हो जाएंगे जनरल मैनेजर चेयरमैन कैसे हो जाएंगे वो आदमी क्या सोचते रहेगा अपना ही फैक्ट्री मालिक हम कैसे हो ना हो जाए वो देखेगा नहीं अपनी कंपनी हो है दूसरे कंपनी में क्या नौकरी करना मैनेजर सीमडी बन गया सीएम होता ना, है ना चेयरमैन का डायरेक्टर है दूसरे की कंपनी का ना अपनी होने, तो इस तरह से वो बढ़ती ही रहेगा अब अपनी कंपनी का झंझट फिर कंपनी बना भी देगा सफल भी होगा अरे वो तो उतना आरोप है हम भी आरोप कैसे बने और कंपनी बनाओ और बढ़ाओ बढ़ाते जाए बढ़ाते टेंशन उनको माउल लेते रहे हाँ, कोई अंत नहीं पांच पच्चीस पचास भय है ना वेदांतरी का इसलिए कहते देखो, नौ था। तो वो था। क्या है राजा के अंदर गंधर्वानंद आशा तो विवेक के अंदर नास्ती विवेक न हिवे हाँ, की को कैसी गंधर्वानंद किसी की भी आकांक्षा है ही नहीं हाँ, होता है ना देवान मेवानंद है गंधर्वानंद द्विध्यम दर्शे तुम गंधर्वान भी दो प्रकार का है भी यहां कर्म करके चलते गंधर्व बना हुआ है ए, एक टाइप का और दूसरा जो युग शुरू हुआ था उसी समय जो पिछले युगों के पुण्य के वजह से जो गंधर्व बन गया वो दो प्रकार के इदानिम गंधर्वान ने द्वैविध्यम दर्शे तुम श्लोक गंधर्व भेदम गंधर्व में दो प्रकार गंधर्व है दो प्रकार देश आनंद भी अस्विन कल्पे मनुष्य सन पुण्य पाक विशेषतः गंधर्वत्व समापन मर्त्य गंधर्व पुछते उसको मृत्यु गंधर्व का और दूसरा देवगंध दो गंधर्व हो गया अस्विन कल्प में इसी कल्प में आपने क्या किया मनुष्य होकर के पुण्य बहुत किया उस पुण्य के पाक विशेषता पुण्य का फल विशेष की वजह से गंधर्वत्व की प्राप्ति हो गई को समापन प्राप्त प्राप्तपन्ना उसको कहते हैं मर्ति गंधर्व उसकी अपनी एक आनंद है पूर्व कल्पे कृदा पुण्या कल्पादावे चेत भवे गंधर्वत्म तादृशोत्र देवगंधर्व उच्य और से ग्रेष्ठ कौन है देवगंधर्व राजा से श्रेष्ठ मृत्युंध सार्वभाव की अपेक्षा से ज्यादा आनंद वाला है मृत्यु मृत्यु से भी आनंद वाला है देव क्यों? क्योंकि शासन करने वाले देवताओं के अंतर्गत आ गया वो भी गंधर्व का अधिकार अपना है इस संसार में पूर्वकल्पुण कल्प आदवे व कल्प के आरंभ में ही जो गंधर्वोत्तम भवे चेत भवे गंधर्व जिसने प्राप्त कर लिया तादृश देवगंधर् उसको यहाँ इस चिरलोक पित्र आनंद प्रदर्शन आया चिर पितरीन आह चिरोकलोका नाम आनंद करके आता है मां मंत्र में। चिरलोक बने में पितृलोक पितृलोक में जो पितरों को जो आनंद होता है उसको बताने के लिए पहले पितरों का वर्णन करते तिरलोक पितरीन आह अग्निस्वादियों लोग पितर छिर कल्पादाव देवत्म गता आजान देवता इनको आजान देवता कहते हैं अग्निस्वात आदि नाम से प्रसिद्ध है पितर लोके चिर काल पर रहने वाले पितर देवता लोग हैं अग्निस्वात आदि नाम से व कल्प के आदि में उन्होंने देवत्व को प्राप्त किया था इसलिए इनको हम क्या कहते हैं आजान देवता कहते हैं अग्निश्वाद पितृ देवताओं को आजान देवता कहा जाता है देवानं देव करने के लिए देवानंद दे भी तीन प्रकार के जैसे दो था वैसे देवानंद दे भी तीन प्रकार का है इस बात देवताओं में भेद बता रहे अश्विन कल्पेध आदि कर्मकृता महत्कदम अवाप्या देव कर्म, वो कर्म देव हो जाते हैं एक आजान देव हो गया जो कल्प के आदि में पूर्व कल्पों का पुण्य की वजह से देवभाव को प्राप्त किया वो आजान देव हो गया दूसरा नाम कर्मदेव इस कल्प में अश्विन कल्प अश्विन महत पदम स्वर्ग लोक में जाकर के विशेष देव पद को प्राप्त कर दिया अवाप्या आजान देव ही जो आजान देव ही, ही या पूजा आजान देवों के द्वारा भी पूज्य हो जाते ये लोग आजान देव तो बड़ा आश्चर्य करते इस कल्प में जन्म लेकर तो के पालना आश्चर्य देखेगा अरे भारत तो, तो हमसे आगे बढ़ गया जल्दी आगे पहुंच गए बहुत प्राप्त कर लिया उसी प्रकार से आजान देव कर्मदेव को महान मानते करमदेव को भी आजान आजान देव के द्वारा पूज्य हो जाते करते हैं आजान देवी रपी कर्म देव वे कौन में जन्म लेकर वो आजान देव से भी श्रेष्ठ है पूज्य और यम मुख्या देवाहा बृहस्पति प्रजापति विराट प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्म सूत्रात्म नामक इसी प्रकार से यमराज्य अग्नि इत्यादि मुख्य है देवता ये देवानंद हो गया सामान्य कह देंगे उसका आजान देव कर्म देव देव कौन है वो यमराज्य अग्नि मुख्य देवा उनसे श्रेष्ठ कौन है इंद्र उनसे भी श्रेष्ठ कौन है उसका भी गुरु उसे पूछ बृहस्पति ये इंद्र बृहस्पति ज्ञात हो प्रसिद्ध हो इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं सब जानते कदम ज्ञात हो और प्रजापति सब जानते उससे श्रेष्ठ कौन है प्रजापति उससे भी श्रेष्ठ कौन है विराट प्रोक्त ब्रह्मा सूत्र आत्मा नामक जिसको सूत्रात्मा नाम से भी कहा जाता है उत्तर उत्तर श्रेष्ठ